अनुग्रह अनुग्रह के बिना ईश्वर के, तो ते, के आत्मभूत है ईश्वर के आत्मभूत हैं या ईश्वर के स्वरूप है ईश्वर के परमात्मा के स्वरूप हैं यदि कर्म योगी यदि संभावना अपने है क्योंकि यदि एक लेना कर्म योगिना जो कर्म योगी ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं है, तो है ना ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं तो अभेदर्शी होने के कारण ईश्वर का स्वरूप कौन होता है जो अभेद दर्शन करता है कौन करता है ईश्वर का स्वरूप कौन होता है जो अभेदर्शन होता है परमात्मा का अभेद अनुसंधान करता है तो अभेदर्शी होने के कारण अक्षर भूपा योग वे अक्षरभूफी है अभेदर्शी क्यों है आत्मभूत होने से यदि कर्मयोगी ईश्वर के आत्म रूप है तो अभेदर्शी होने के कारण वे अक्षर अच्छा रूप ही है वे कैसे अक्षर अच्छा रूप ही है जो अक्षर अच्छा रूप हो गया ब्रह्म रूप हो गया तो बाद में उसके उद्धार करने की कोई बात होगी नहीं होगी। जो अक्षर अच्छा रूप हो गया ब्रह्म रूप हो गया अब उससे कोई उद्धार की बात है? नहीं होगी तो इस प्रकार समुद्र कर्मचनम उद्धार के कर, उद्धार करने का कथन तेरह तो आम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा तो यहाँ पर उद्धार करने का कथन जो भगवान ने कहा है की तो प्रति उनके प्रति उद्धार करने का कथन उनके प्रति उद्धार करने का कथन दर्श तो हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा तो उद्धार करने का कथन कब मेरा निरथक हो जाएगा यदि वे अक्षर रूपी है ब्रह्मरूपी हैं तो ब्रह्म रूपी है उनसे उद्धार करने की कोई बात है क्या इसका मतलब वे अभी ब्रह्मरूप नहीं है कौन करने ये कहने साथ -साथ -साथ का मतलब है अक्षर उपासक ब्रम रूप है अक्षर उपासक ब्रमर रूप कहा गया है ध्यान देना ब्रह्मरूप होते हैं साक्षात्कार होने पर उपासना के आरंभ करने पर ही कुछ दिन उपासना संपन्न होने पर ब्रह्म रूप होना है ये बात नहीं है उपासना जब निष्पन्न हो जाती है और उनको साक्षात्कार हो जाता है तब ये ब्रह्म रूप होते लग गया क्यूँकी यदि वे कर्मयोगी ईश्वर के आत्मरूप माने जाते हैं तो अभेर दर्शी होने के कारण वे अक्षर ब्रह्म रूपी हैं इसलिए शान प्रति उनके प्रति समुद्ध समुद्धर करने का कथन पैसा माम समुद्रता उनके समुद्धार करने का कथन व्यर्थ हो जाएगा और यह सार्थक तब होगा जब माना जाए तो वो अभी ब्रह्मरूप नहीं।, नहीं है तो उनका उद्धार कौन करते हैं बहुत करते हैं अब पूर्व में जो तो स्वतंत्रता बताई है ना तो बताया ब्रह्म से तो भाषा में उनको भी क्या सब है सबको ईश्वर के फिर उद्धार करने वाले कौन है भगवान है उनकी प्रतिज्ञा कभी तो क्योंकि भगवान और क्योंकि भगवान अर्जुन के अत्यंत ही रहती है भगवान अर्जुन के अत्यंत ही रहते भगवान अर्जुन का अत्यंत हित कहने वाले है इसलिए अध्ययन कर लेना इसलिए भगवान इसलिए भगवान तस्वीर कहने अर्जुन से इसलिए भगवान अर्जुन भगवान अर्जुन को सम्यक दर्शन अनंतम भेद दृष्टिमंतम कर्मयोगम सके इसलिए भगवान अर्जुन को सम्यक दर्शन अनंतम है ना सम्यक ज्ञान से अमिश्रित सम्यक ज्ञान से असम्द सम्यक ज्ञान से रहित भेद दृष्टिमंतम कर्मयोगम भेद दृष्टि से युक्त कर्मयोग का ही उपयोग करते हैं कर्म योग कैसा है भेद दृष्टि मतलब तो कर्म करते समय भेद दृष्टि रहती है ये कर्ता है ये कर्म है ये क्रिया है ये आराध्य है ये आराधक है ऐसा तो भेद दृष्टि वाला कौन है कर्मयोग और वो कर्मियों योग कैसा है समय दर्शन आनंद के समय दर्शन के मिश्रण से रही तो समय ज्ञान मतलब ज्ञान कर्म का समुच्चित हस्तकार को मान नहीं दिया है ना जो अर्जुन को उपदेश किया है कर्मयोग का वो ज्ञान वो क्या ज्ञान से युक्त नहीं है ज्ञान कर्म का मिश्रण मान्य अक्षर तो उपासना, उपासना और जो प्राप्ति दोनों भी निरक्षित है जिससे क्रम के अनुसार में प्राप्त माए प्राप्ति और उपासना अक्षर उपासना भी निरक्षित ही होगी अक्षर तो आत्मस्वरूप ही है अक्षर आत्मस्वरूप ही है लेकिन ये तो ये बताया ना ऊपर जो बोला है कि यदि कर्म योगी इस पर के आप असुरूप में जाते हैं तो अभेदर्शी होने का भी अच्छा रूपी है क्योंकि असरूप हो गए हैं तो उनके प्रति उद्धार करने का वचन व्यर्थ होगा तो उद्धार करने के वचन सब वर्ष होगा जब ऐसा माना जाए कि वे कर्मयोगी अभी क्या है अभी असुरूप नहीं हुए हैं असुरूप नहीं हुए है। हैं वो आशुरूप नहीं हुए है अभी उनको भेद है तो उपासक लेकिन अभी उनकी अभेद बुद्धि नहीं है ऐसा तब यह वजन का मान करके इसलिए क्या है कि कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा अलग अलग है या तो यह सगुण साकार की उपासना और नगुण की उपासना अलग अलग है ऐसा बचा उनका अच्छा क्यूँकी भगवान अर्जुन के अत्यंत ही ऐसी है इसलिए उसको सबसे अर्जुन अर्जुन के भेद दृष्टि से युक्त तथा समय ज्ञान के निश्रण ऐसी रहित कर्मयोग का ही उपलेख करते हैं क्योंकि भगवान ऐसे ही हैं। तो है इसलिए कभी समस्या को उपदेश नहीं कर सकते हैं राष्ट्रकार के अनुसार समुदाय नहीं है ज्ञान कर्म का समुचय तो नहीं, नहीं। तो समस्या को उपदेश नहीं करेंगे और तो कर्म जिसका ज्ञान या तो यह अक्षरों का अभ्यक्ष अक्षरों का आसना और क्या ईश्वरों का ये दोनों अलग है अब यहाँ पर देखेंगे मतलब अलग अलग दो निष्ठाएं हैं या अलग अलग दो उपासना है ये बताना चाहते हैं वो तो क्या है वाली है वाली कौन ईश्वरम बुद्धवा कस्व कसिदा था क्या आत्मान प्रमाणत ईश्वरम बुधवा कश कस्टित, से गुण भाव न जिगनी सकी अपने को प्रमाण से समर्थ ईश्वर जानकर अपने को प्रमाण से परमात्मा जानकर जान जान के से कि अपना आत्मा जो है अपना अपना जय इंद्री उपाधि के बिना जो आत्मा है वो परमात्मा है, <स्टितस> अपना, अपना से तो आत्मा सर परमात्मा को लगाएंगे और आत्मान अपने को प्रमाण से ईश्वर जान करके या समर्थ परमात्मा जान करके है ना? अपने समर्थ परमात्मा जान करके कश्म तो तो कोई कोई किसी का गुण भाव न दिगम कोई किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता है कोई किसी के सेवकत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता है जब मालूम हो गया हम रंगी ही हैं अब उसने क्या है जब ये मालूम हो गया तब कुछ सेवक से, से विधुन नहीं रहेगा ये तो अभेद्य दृष्टि होने तक तो नहीं रहेगा वही बताना चाहते हैं या और अपने को प्रमाण से समर्थ समर्थर जानकर के समर्थ परमात्मा जानकर तो कोई किसी के अधीन रहने की इच्छा नहीं करता है या कोई किसी के सेवक की इच्छा नहीं करता है तो या कोई किसी का सेवक नहीं बनना चाहता है क्योंकि ऐसा मानने में जरूरत है क्योंकि अपने को समर्थ ईश्वर जानना प्रमाण से और फिर किसी का सेवक समझना है है जरूरत है जब ईश्वर समझ लेंगे अपने को ब्रह्मी समझ लेंगे तो फिर सेवक भी बन जा सकता ऐसा ये कहते हैं ना सकारी अब यहाँ पर जो ध्यान में न कोई किसी का सेवक होने से की इच्छा नहीं करता है अब शंकराचार्य बी है ना और ग्रंथ के में नमस्कार किया है ना मालूम है ना गीता भास्कर घात हैं नमस्कार है क्या नारायण करो नारायण अच्छा अच्छा इस तरह तो का मंगल है मंगल चरण इस तरह का है जो परस बताया है मंगल अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है नारायण को बता पर बताया यहाँ पर अन्य उपनिष्ठ भाषियों के मंगला चरण में तो भाष्य किया सकते और नमस्कार किसको तो किया जाता है स्वामी को ही किया जाता है को तो किया जाता है ये आगे अक्षरों शास्त्र नाम सन्यासी नाम, नाम, नाम इसलिए सभी ये का त्याग करने वाले सम्यक ज्ञान निश्चय अक्षरों का सन्यासियों के संन्यासियों का सन्यासियों के लिए सी सभी ये का त्याग करने वाले सम्यक ज्ञान निश्चय अक्षरों का सर के लिए साक्षात अमृत कारणम जो साक्षात मोक्ष का कारण है जो साक्षात मोक्ष का कारण है वह अदृष्टा असर भूतानाम इत्यादि से कहे गए धर्म समूह धर्म क्या है धर्म संतम सुगम पाठ हैाम इत्यादि से कहे धर्म समूह ये धर्म समूह क्या है कि ये अमृतत्व के कारण है मोक्ष के कारण है सर्वभूटान अध्या किसी भी प्राणी से वैध न करना सबसे मित्रता रखना करुणा युक्त रहना ये सब क्या है ये मोक्ष के तो इन मोक्ष के कारणों को कहूँगा इसी इस उद्देश्य ऐसी भगवान उपदेश करना आरम्भ करते हैं या इस उपदेश से भगवान उपदेश करने में सुदृढ़ होती हैं सर्वत ऐसी दोबारा लगाएंगे इसलिए सभी यो का त्याग करने वाले सम्यक ज्ञान निष्ठ अक्षरों का सन्यासियों के लिए साक्षात मृतम साक्षात मोक्ष प्राप्ति का कारण जो साक्षात मोक्ष प्राप्ति का कारण है वह अद्वेष्टर भूतानाम इत्यादि से कहानियाँ अध इत्यादि कह रहे धर्म समूह को कहूँगा ये धर्म समूह क्या है मुख्य के कारण इसी कर इस उदेश भगवान उपदेश करने होते हैं तो ये भी मोक्ष के कारण है जो आगे में कहे जा रहे हैं तो ये भी व्यक्ति में होना चाहिए इसके बिना नहीं होता है लगाइए सर्वधोता सर भूटानी भी प्राणी के प्रति द्वेष बुद्धि न करेगा सभी प्राणियों के प्रति प्रति बुद्धि बुद्धि के, से सभी के सभी प्राणियों तो बुद्धिकार बताएंगे जो अपने को दुख देने वाले प्राणियों के प्रति भी द्वेष बुद्धि से रही और मैत्रा मैत्राकर्ष यहाँ पर मित्र भाव से युक्त मित्र भाव से Yukze, मित्र भाव सबके प्रति रखना चाहिए है ना? मित्र भाव से युक्त और करुणा यहाँ पर करुणा है ना असाधा हो गया है करुणा इस अर्थ हो जाएगा की करुणा से युक्त क्या मत इस प्रति समझ लेना की मित्र भाव से युक्त और, और करुणा से युक्त और करुणा से युक्त मेरे ममता से रही थे अहंकार से रही थे सुख दुख में समान रहने वाला तथा क्षमा तथा क्षमावान ही होता है क्या होता है क्षमावान ही ऐसा समझ लेना क्षमावान ही होता है इसका मतलब ये इनका कभी अभाव नहीं होता है, से होता है कुछ लोगों ने समुच्चय किया माना है कि अन्य गुणों का भी समुच्चय कर लेना चाहिए पढ़ देखेंगे कि सभी प्राणियों के प्रति दृष्ट बुद्धि से रहित मित्र भाव से युक्त और करुणा से युक्त ममता से रहित रहित सुख दुख में समान रहने वाला और समावान भी होता है कुछ लोगों ने कहा आए अन्य लोगों का भी समस्या करना चाहिए वाला अध्यक्ष न करने वाला द्वेष न करने वाला सबके प्रति सभी द्वेश नहीं कर देगा तो क्या इस तरह से बताते है भाष्यकार आत्मना दुख है किसी अपनी नाणी के प्रति भी देश्ट नहीं करता है अपने को दुख देने वाले किसी भी प्राणी ऐसी देश नहीं करता है ये है तो गुरु भिन्न लेकिन ये आई न कल्याण नहीं है कल्याण नहीं ऐसा को जो तो परम हंस महात्मा है वो तो कहते हैं कोई कितना भी जीत ले और मन में विकति नहीं आना चाहिए बदले की भावना नहीं आना चाहिए सब तो सोचना है की ये माध्यम है अध्यक्षता नाम भगवान का बच्चा घर ने क्या वो डाय और यहाँ भी आगे भगवान ने कहा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह इसमें क्या लोग सबका संबंध स्थावित किया तो ये भगवान को प्रिय है अद्वेष्टा सब सूता नाम देखो जाए ऐसा व्यक्ति भगवान को फ्री ऐसा ये नहीं आएगा तो फिर ये सब व्यक्ति कहीं ये बात है तो कर्मी और में तो ये, ये दोनों में होना चाहिए लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार अक्सरों में मानते हैं तो इसमें सहज है दोनों में होना चाहिए पर इसको सहज है कर्मी को जो है ऊपर अब देखेंगे तो ये अपने अपने अपने को अपने दुख देने वाले किसी भी राम से द्वेष नहीं करता है और ठीक है समझता है सभी प्राणियों को, को अपनी आत्मा ही समझता है सबको अपनी आत्मा समझता है कोई दूसरा हो तो द्वेष करेगा दूसरा कोई किसको देखते न कोई दूसरा है न यकीन है क्यूँकी सरवान मोटानी सभी प्राणियों को आप लोग ही समझता है लोग महात्मा गांधी को बोलते हैं न महात्मा गांधी ने अच्छा नहीं किया, नहीं किया। नहीं तो ना। तो तो से वो है गांधी का स्वभाव करना एक बार छप्पड़ मारते है तो इधर कर देते थे तो अदृश्य से भूटाना वाली चुकी है न समझने वाले लोग सोचते है बताइए इतना भी कांग्रेस का इतने ही व्यक्ति थे अदृश्य से भूताना भगवान ने कहा है तो ये जाना है इधर मारते वही इधर भी मार देखो ठीक होते वही तो तो प्रतिकार नहीं करना चाहिए अव्यस्था भूताना भगवान कह रहे हैं प्रतिकार करना जो शासक वर्ग है राजा है सैनिक है उनके लिए सहर्व है सामान्यता ऐसा नहीं है हाँ कहीं अन्याय उत्पीड़न होता है तो उनकी सुरक्षा तो करनी चाहिए लेकिन सामान्य व्यवहार में ऐसा अव्यस्था सर भूताना ही रहना चाहिए लेकिन जो मुमुखो उनको कभी भी हमेशा अव्यस्था सर भूताना सभी जगह रहना है सभी देश में सभी काल में सभी परिस्थिति को बाकी सैनिकों का है, अपने लोगों को भावना है ना देखो हृदय ग्रंथी ये हृदय ग्रंथिया है यही हृदय की ग्रंथिया है तो उसमें बड़ा कठिन है भगवत के साथ ही जा सकता है भगवान चाहते तो ये है ना जिस बूटों को को तो अपनी आत्मा ही समझता है इससे सामाजिक तो लोगों से दूर भी रहना चाहिए उनका कहना था यदि कोई ऐसा अनुच्छा मान ले जा रहा है कुर्ता उतार कर ले तो उसको बोलेगा इससे रहना चाहिए मैत्रा ले मैत्रा का अर्थात मित्रता मित्र मैं भाव मित्र कर मित्र कर रहे मित्र भाव मित्र भाव मैत्री अर्थात मित्र मित्र से रहता है कैसे रहता है मित्र भाव से रहता है इसलिए मित्र कहनाता है मतलब वाला जो मित्र भाव से रहेगा वो किसी की हानि करेगा जिसके प्रति मित्र भाव होता है व्यक्ति उसकी हानि भी करता है तो सबके प्रति तो मित्र भाव से रहना तो किसी की हानि मित्र भाव से रहने वाला करुणा ये क्या तो यहाँ पर करुणा अकारांत शब्द ना समझाते हैं करुणा जो आकारांति सब देख करुणा करते कृपा करुणा में क्या है कृपा और कृपा दुख कराणियों में दयादा दिखाई कैसे अब देखेंगे की करुणा करते कृपा की और कृपा करते दुखी प्राणियों के प्रति दया दुखी प्राणियों के प्रति दुखी प्राणियों के प्रति दया को करुणा कहते हैं दुखी प्राणियों के प्रति करुणा को क्या कहते हैं इसमें दुखी प्राणियों के प्रति दया को करुणा कहते हैं सर्वान काुना तो करुणा को युक्त है तो भाषाकार के अनुसार सभी प्राणियों को अभ प्रदान करने वाला सन्यासी करुणा से युक्त करता है किसी की चिंता नहीं करता है सभी प्राणियों को अभेद प्रदान करने वाला सन्यासी संयासी दर्शक को Okay. आ, अच्छी बात है तो निर्ममा तो है निर्ममा करके मम का मम का करते ममत्व से रही थे किस से रही थे ममत्व से रही थी ममता से रही थी थोड़ा मम या मेरा है इस बुद्धि से नहीं प्रत्येक है प्रत्येक इस बुद्धि से प्रत्यायरा है ये उनका है ये हमारा है तो इसी बुद्धि नहीं वस्तुओं को व्यक्ति निर्वाह करता है जिनसे अपना काम चलाता है उनको भी ये भाव नहीं रहना चाहिए ये, ये हमारा है ये मम प्रत्यय हो गया ना प्रत्यय भाव नहीं रहना चाहिए बे में भी ऐसा न रहे की मेरा इधर रहना चाहिए मुम प्रत्यय वर्गीय निरहंकारा कर निर्गत अहम प्रत्यय प्रत्यय निकल गया है वो मुम प्रत्यय था ये अहंकार जिसकी निकल गई ममता गयी मैं हुँ। मैं हुँ ना, तो, जो होता है ना। मैं तो ये अहंकार जो आ, जिसका निकल गया है, या निकल गया है, है ना है ये है ना देहात्म बुद्धि निकलना चाहिए ऐसे कहते हैं मेरे अहकारा और संग दुख सुखा है संग दुख सुखा का संग दुख सुखा का सुख दुख इसके समान सुख दुख इसके बराबर ही क्या सुख हो जाए सुख को कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ तो भी हो जाए क्या है कठिन है होना है इसको ठीक से समझाते हैं भारतकार सुख दुख जिसके समान है अर्थात द्वेश अग्रवर्त के अर्थात रागव द्वेश की प्रवर्तक नहीं है ऐसा लगाना सुख दुख जिसके समान है अर्थात सुख दुख जिसके रागव द्वेश प्रवर्तक नहीं है सुख दुख जिससे रागत देश के प्रवृति के हेतु नहीं है राग में प्रवृत्ति का है होता है। नहीं, में नहीं, नहीं हेतु में प्रकृति सुख ठीक है है, क्या सुबह सुख और दुख किसके लिए समान है और फिर आगे क्या दो अच्छा। आग दुख से क्या करता है द्वेष और सुख में क्या होता है राग दुख से होता है द्वेश और सुख से क्या होता है राग तो क्या कहेंगे द्वेष और राग की अजनक जिससे दुख और सुख द्वेश और राग से जनक नहीं है ऐसा लगा देना रात के प्रवर्तक नहीं है मतलब देश और रात ऐसी उत्पादक नहीं है ऐसा लगानी है यहाँ पर क्या जिससे सुख और दुख देश और रात ऐसी उत्पादक नहीं है सुख से क्या नहीं होता उसका और दुख से क्या नहीं होता है देश दुष्पा जिससे सुख तो और दुख देश और रात के उत्पादक नहीं है उसे क्या कहते हैं सुख दुख में समान और जिसको राग द्वेश होगा वो उसमें समान नहीं, तो नहीं तो तो रह सकता है जिसमें राग होगा उसको प्राप्त करना चाहेगा जिसमें द्वेशेगा क्षमावान क्षमावान का आकृष्टा होगा अभ्यथा अभी ये वास्ते आकृष्टा करते है की अपमानित किए जाने पर आकृष्टा क्या है अपमानित किए जाने पर या गाली दिए जाने पर अपमानित किए जाने पर हुआ जाने पर भी अधिकारी ही रहता है अपमानित किए जाने पर आप उसका हुआ आपका अपमानित किए जाने पर अथवा कीटे जाने पर भी अधिकारी ही रहता है उसके सिार नहीं आता बड़ा कठिन है कोई मार दे बड़ा बुरा लगता है तो, तो जो मार दिया तो कोई बात नहीं और मान लो तो अधिकारी बहुत है है सभी, है। सभी तो जो है ना कहने के लिए तो है बड़ा कठिन अपमानित होने पर अथबहित होने पर भी अधिकारी ही रहता है ये में संतुष्ट सतो ग जैसे वो तो तो वाले दिखा। तो ने लिखा ये कोई अच्छे महात्मा गांधी को मानते थे अच्छे से साधक मानते थे इसलिए परीक्षा लेने के लिए उनके हाथ पर स्कूल तक रात में सुबह सुबह अब वो बोलेगी देखो खेल सड़क पर पड़ गए अब बैलगाड़ी कैसे निकलेगी लोगों को बड़ी चिंता किसकी है अपनी तो दूसरे की अपने लोग बल हुए उनको जिनके मन में यह भाव था जिनके मन में ये भाव आया कि देखो हमको कोई गलती नहीं कि हमारे हाथ पर छोड़ दिए बिल्कुल कैसे करोगे तुम्हारी भावना ही अच्छी नहीं तुम तो अपने स्वास्थ्य हो कैसे करोगे हाथ पर नहीं खुश किया लगने में रहो गुरु ने ऐसा किया करोगना चाहिए तुम भगवान में प्राप्त कर सकते भावना अच्छी है अपने लिए चिंता था नहीं हमारे यहाँ पर छोड़ दिया हम उठ नहीं पाएंगे तो नहीं मतलब पहले ऐसे परीक्षा देते थे ठीक है नहीं? तो, नहीं? तो नहीं? नहीं की पड़ गये संतुष्टा सप्तम तो योगी यथात्मा अर्पित मनोबुद्धि हाथ में छूट जाना कुछ कर भी नहीं सकते हमारे बदमा भी नहीं ले सकते मई अर्पित मनोबुद्धि यह मत भक्त यह सप्तम संतुष्टा जो सदा संतुष्ट रहने वाला है सदा संतुष्ट रहने है सदा संतुष्ट रहे मतलब अपने अधिक पदार्थों को लेना नहीं चाहिए आवश्यकता से अधिक पदार्थों को नहीं लेना चाहिए तो आवश्यकता जो अति अनिवार्य पदार्थ है जीवन निर्वाह के लिए अति अनिवार्य है उनकी प्राप्ति हो अथवा न हो प्राप्ति होने और न होने दोनों स्थितियों में संतुष्ट रहे दोनों क्षेत्रों में सतत संतुष्ट है ना यह जो सतत सदा संतुष्ट रहने वाला है योगी है यथ आत्मा सार है कि यहाँ मन को भस्मे करने वाला है और दृढ़ निश्चय करने वाला है कैसा है? तो, मन को भस्मे करने वाला है मई अर्पित मनो मई अर्पित मनोबुद्धि मेरे में, में अर्पित थी मन और बुद्धि वाला है मेरे में अर्पित थी मन और बुद्धि वाला है मेरा भक्ति है मुझे प्रिय मैयर्पित मनोबुद्धि फिर तो कम बनी गया लेकिन वो कब होगा जब पहले संतुष्टा योगी यथात्मा क्षमा वगैरह जो आ गया ना कब हमारा वो होने करेंगे हो पाएगा मैयुद्धि तो भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित किए हुए मनोबुद्धि वाला है मेरा भक्त है वह मुझे है। तो पूर्ण लोग के साथ भी संबंध है चलना है ना ये भगवान बच्ची है ऐसा लगती जो सदा संतुष्ट रहने वाला है लोगी है मन को करने करने वाला वाला वाला है वाला है बग, है का स़िस्टम, स़िस्टम का है अति और बुद्धि मेरा मुझे बच्चे कारणों से लाभे अलाभे जय स्थिति के कारण मतलब जीवन निर्वाह के कारण जीवन निर्वाह के हेतु पदार्थ के प्राप्ति होने पर अथवा अथवा अर्थ में है प्राप्ति तो न होने पर ऐसा तो लेना के हेतु जीवन निर्वाय के हेतु जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है तो जीवन निर्वाय के हेतु पदार्थ की प्राप्ति और प्राप्ति होने पर अथवा प्राप्ति न होने पर न होने पर अलम भाव ऐसा उत्पन्न होता है अलम भाव उत्पन्न होने वाला अलम भाव अलम ऐसा उत्पन्न होता है पर्याप्त है जहाँ पर्याप्त लग जाएगा मेरे क्या भाव होना चाहिए जहाँ या? पर्याप्त ठीक है मिल जाए तो भी ठीक है ना मिल जाए सर्दी लग रही है वो फिर तो जरूरी है मिल जाए ठीक है ना मिल जाए ठीक है मिलने करेंगे अलम करते होना चाहिए ठीक है जीवन निर्वाह के पदार्थ की प्राप्ति होने पर अथवा प्राप्ति न होने पर ठीक है ऐसा करते होना चाहिए होना चाहिए तथा इसी प्रकार गुणवत्ता गुणकारी वस्तु की प्राप्ति होने पर गुणकारी मतलब जो गुणवान वस्तु है लाभदायक वस्तु है गुणकारी वस्तु की प्राप्ति होने पर अथवा उसकी हानि होने पर कोई तो गुणवान वस्तु की प्राप्ति हो जाए अथवा गुणवान वस्तु चली जाए मिल जाएगा गुणवान वस्तु की प्राप्ति होने पर क्या विकल्ह और अथवा उसकी हानि होने पर सतत संतुष्ट करने वाला सतत संतुष्ट रहने वाला गुणवान वस्तु की प्राप्ति होने पर और उसकी हानि होने पर सतत संतुष्ट रहने, रहने वाला हो देखना, गया एकाग्रित वाला एकाग चित्र वाला योगी बड़ा कठिन लगाई यदात्मा करते संयक्त भाव संयुक्त स्वभाव वाला जिसका समाचिक चित होगा उसका स्वभाव कैसा होता है कैसा होता है हाँ से, न होने से स्वभाव उसका संघर्ष नहीं होता है जिसका और निश्चय और ये जिसका आप तत्व के विषय में ये आप तत्व विषय दृढ़ा स्थिर निश्चय और अध्यवसाय हस्ता है जिसका, कर कर जिसका आप तत्व के विषय में स्थिर निश्चय है दृढ़ निश्चय उसे क्या कहते हैं तो आत्म तत्व के विषय में दृढ़ निश्चय करने वाला आत्मा ऐसा ही है देवेंद्री आदि में आनंद रूप से लिया परमात्मा है ऐसा उसका निश्चय करने वाला मई अर्पित हो बुद्धि यहाँ संकल्प आत्म कम मना संकल्प करने वाला मन और अव्यवसाय लक्षण बुद्धि अव्यवसाय करने वाली बुद्धि ये दोनों मुझने ही अर्पित है अर्पित का स्थापित दोनों मुझमें स्थापित थी जिस सन्यासी ने उस सन्यासी को कहेंगे मैं मेरे ने अति मन और बुद्धि वाला या जो ऐसा मेरा भक्त है क्या किया वह मुझे है जैसे भगवान को कैसे लोकप्रिय है नहीं। नहीं पहले आ गया ना क्या भूताना मेत्रा करो मंकारा खी तभी तो उसको अलौकिक परमात्मा का लाभ होता है क्योंकि जब आमता मनता उठेगा तभी लोगे कहा गया प्रियो ही ज्ञानी महान क्यूँकी ज्ञानी के लिए मैं ही प्रिय हूँ क्या मम प्रिया और वह मुझे मुझे प्रिय है इस प्रकार सप्तम अध्याय में जो सूचित किया है सप्तम अध्याय में जो कहा है उसका यहाँ पर विस्तार किया जाता है उसका यहाँ पर वो ज्ञानी को जो प्रिय बताया ना वो ज्ञानी जैसा होता है अद्यस्तमूला नाम अल्ट्रा का उन्होंने उठाया minimum nirankara santushvadhi santush shaastra samjho yadaatma drid me tera mayar piti manov drid me vartta samhe to yahan par maye jo usi ka vikasar hua ki yani jo yani himo tri hai wo yahi hai theek hai is tarah ka vikasar bhi aata hai jaisa mai bata raha hu abhi dekhon parvadya jatman mo drid ko lokan mo drid dete hai उर्वी ज्या यह लोका न उर्वी जते क्या यह लगाएंगे यशमात लोका न उम्मी जते जिससे लोगों के उद्भिज में नहीं होता है जिससे लोग उद्भिन्न नहीं होता है मतलब जिससे लोग नहीं होता है जिससे संतप्त होना समझते परेशान होना त्रस्त होना और जिससे लोग उजिन्न में नहीं होता है आया जिससे लोग उद्गि नहीं जिससे लोग उद्विन्न नहीं होता लोग का प्राणी जिससे कोई प्राणी उद्विन्न नहीं होता है उद्विन्न किससे होगा जो व्यक्ति किसी परेशान करेगा किसी को सटाएगा उस चीज से कोई उद्विन्न होगा तो जिससे लोग उद्विन नहीं होता है मतलब वो उद्विघाता जिससे लोग उद्विन नहीं होता है क्या यह लो, लोकार न उल्जिटे और जो लोग से उद्विन नहीं होता है और जो लोग उद्विग्न कोई कुछ भी करे उसको परेशानी नहीं होती है और जो लोग से उद्विघन नहीं होता है आगे देखेंगे हर्ष अमर्थ भय उद्योग मुक्तो मुक्त हर्ष अमर्थ भय और उद्वीर्ग रहित यह जो हर्ष से करते जो से हर्षिष्णुता भय और उद्योग मुझे प्रिय है क्या तुमने यहाँ करना चाहिए यह हुआ मुझे प्रिय है तो ऐसे लोग भगवान को प्रिय है तो बताए कैसे कैसे तो जो तो ऐसे नहीं है वो भगवान को प्रिय नहीं है यानी नहीं है प्रियमार सन्यासी ना जिस सन्यासी ऐसी न उद्वेशन वेग को प्राप्त नहीं होता है अर्थात न संपत्यप को प्राप्त नहीं होता है न संसूल मतलब नहीं होता है तथा उसी प्रकार यह उसी प्रकार जो लोक से उद्विघन नहीं होता है या लोक से संताप को प्राप्त नहीं होता है हमारे गुरु जी स्वामी शंकरानंद जी बताते थे ये लक्षण घटाइए भक्तों में यमांत न उद्विसे दो है न लो अच्छा लोकार्ड न उद्घेते ये लक्षण तो प्रभाग्य तो प्रभाव से हृदय उद्भिन्न होता था कि नहीं होता था प्रभाग्य से ज्ञानी नहीं बच रहा है क्यूँकी संसार में उससे भी हृदय उद्भिन्न हो रहा था न तो स्वामी जी कहते है ये होना चाहिए क्या स्वयं किसी को त्रास न दे स्व किसी को त्रास न दे स्वयं किसी को उद्विन्न देना सके और क्या है की दूसरे से उद्विग्न सेम न हो लोकार्प क्या लोकार्प न या क्या या और जो लोग उद्भिंग नहीं होता है लोक सो न हो लोक से अब स्वयं किसी को त्रास ना दे और अपने से कोई प्रसिद्ध ना हो तो त्रास ना दे लेकिन फिर भी अनेक शुरू ऐसा कोई होगा तो उद्विन्न तो हो चुका है तो ना तो पूरा पूरा घटता है यह है की किसी को त्रास न दे यही निर्षण यही है और दूसरे से प्रसिद्ध न हो दूसरे से उद्विन्न न हो स्वयं किसी क्या सुना नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, तो नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं है तो अपनी तरफ ऐसी तो यही क्या सुना चाहिए की कि हमसे किसी तो तो तो को उद्विग न हो मतलब किसी को उदबीन में करने का कोई कर्म न करे है मतलब है ऐसा कोई तो कर्म न करे जिससे भी कोई उद्विंग हो दिन का ईश्वर ईश्वर भजन वो रुकना ही पड़ेगा सकती है तो उससे उद्वीन हो जाते हैं छोड़ा तो जा सकता है दूसरा कोई हर्षा मर्द भय उद्वेदयी ये क्या हो गया? हो गया। ही। थे उद्वेग ही हर्समर्थ भय और उद्वेग से रही भक्तकार समझाते हैं ये अमर्थ अभी सभी पदों का भाषकार समझाते हैं हर्षा हर्षकार होता है की प्राप्ति होने पर अंताकरण की प्रसन्नता अंकाकरण की प्राप्ति होने पर प्रसन्नता उत्कर्ष कर प्रसन्नता की प्राप्ति होने पर प्रसन्नता हो जाती है ना तो होनी चाहिए क्या मुक्ता हर्षाम हो गई वस्तु की प्राप्ति होने पर अंका करण की प्रसन्नता रोमांचल कर रोमांच तथा अश्नि पादा भी जिसके खिन्न है कोई तो त्री वस्तु मिल जाने पर क्या होता है के प्राप्त होने पर अंताकरण की प्रसन्नता का नाम है हर्ष की प्राप्ति होने पर अंताकरण की जो प्रसन्नता होती है उसे क्या कहते हैं हर्ष और उसका बाइ में क्या है रोमांच हो अस्मता रोमांच हो जाएगा असु में असुआ तो ये क्या हर्ष अमरस्ता करता असनुष्ठा करता है कि सहन न कर सकना सहन मान अपमान आदि सहन न कर सकना तो मुक्त होना चाहिए भगवान का प्रिय बनना है तो कैसा कैसे होना चाहिए भगवान तो बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति हम प्रिय व्यक्ति उनके प्रिय है तो प्रिय बनने हो तो ये लक्षण बने में करना चाहिए अनपेक्ष उतः सर्वरंग परित्या सह में प्रियन यह अन्वेक्षा जो किसी की अपेक्षा न रखने वाला हे? जो अपेक्षा न रखने वाला पवित्र रहने वाला, तो वाला। तो का तो क्या है पवित्र भाष्यकार बताते हैं बाय और आंतरिक दोनों प्रकार से पवित्र रहना चाहिए बाय भी पवित्र हो आंतरिक भी पवित्र हो आंतरिक शुद्धि क्या है रागव देश का अभाव रागव द्वेश ममता का अभाव क्या है आंतरिक पंत्र है और बाह पवित्रता होती है और पानी की है ना तो दोनों तरह से तो तर दक्षा हाँ है? है।, है ना दक्ष का अर्थ होता है है, ना तो कि वास्तव बताएंगे की समस्या की का, कार्यो के कर्तव्य प्राप्त होने पर थीज उसको ठीक से निश्चय करने में समझ कर्तव्य प्राप्त होने पर ठीक से निश्चय करने में समर्थ समझते देखेंगे उदासी उदासी पक्ष न करने वाला व्यथा से रहित घर से रहित गतभ व्यथा करके राष्ट्रकाल में भय से रहित सरवारों में परित्यागी सभी कार्यो का त्याग करने वाला मतलब क्या है की कामना मूलक सभी कर्मो का क्या करने वाला करने? सभी कर्मों का त्याग करने वाला मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है का पहले अन्य शामिल न करने वाला पवित्र दक्ष उदासीन व्यथा से रहित सभी कार्यो का परित्याग करने वाला मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है सर्वारम्भ परीक्षा भी भगवान के बहन सोन करो क्या चाहते हैं विषय सम्बन्धा भी अपेक्षा विषय अपेक्षा के विषय कहे और किसी की अपेक्षा ना हो दे की रहेगी और इंद्री की भी अपेक्षा है सोचते हैं आप में भी ठीक बनी रहे ठीक बनी रहे, रहे था। था। तो कुल तो जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं जिन विस्तुओं का उपयोग करते हैं वो भी सोचते हैं भी ठीक बना रहे हमारे है, तो अपेक्षा विशेष अपेक्षा के विषय क्या है जे इंद्री विषय इंद्री विषय और उनके साथ संबंध है दे और उनके साथ संबंध कि हमारे साथ दे का संबंध बना रहे हमारे साथ दे का संबंध बना रहे हमारी इंद्रिया अच्छी बनी रहे हमारे विषय अच्छे बने रहे ये भाव रहता है ना तो ये अपेक्षा जो विषय दे विषय और उनके साथ संबंध और उनके साथ संबंध और आदि से ले लेना है इनकी वृद्धि इनकी वृद्धि या इनकी सुष्टि मतलब क्या है की इनकी इनकी पुष्टि हमारे क्या बना रहे दे इंद्री विषय बना रहे इनके साथ संबंध बना रहे आदि से क्या है इनकी पुष्टि होती है क्या होती है पुष्टि होती है तो अपेक्षा से आदि से पुष्टि ले लेना अपेक्षा के विषय देव इंद्री विषय और इनके साथ संबंध आदि में अपेक्षा से रहित या स्त्रिया से रहित अपेक्षा से रहित अथवा स्त्रिहा विषय है इनमें स्त्रिय ऐसी इनकी भी स्प्रिया नहीं होना चाहिए कि हमारा देश ठीक बना रहे इंद्री ठीक बनी ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा नहीं सोचना एक हमारे इंद्रियों के साथ संबंध बना रहे आखिर सोचना होता तो बे इंद्री विषय अपेक्षा के विषय बे इंद्री विषय तथा इनके साथ संबंध आदि में अपेक्षा से रही या स्त्री ऐसी सूची करते हैं बाघिन क्या आंतरण शौच सम्पन्न गाय और आंतरिक शोक से बाय और आंतरिक ता से सम्पन्न दोनों प्रकार से पवित्रता होनी चाहिए उनको ठीक यथाउग कार्यो कार्यों के मतलब कर्तव्य प्राप्त होने पर ऐसा समझ लेना वो बच्चन है न अनेक कर्तव्य प्राप्त होने पर या कर्तव्य प्राप्त होने पर शीघ्र यथावत निश्चय करने में समर्थ है कर्तव्य प्राप्त होने पर शीघ्र यथावत उसका निश्चय करने में समर्थ है यह हमारा कर्तव्य है शीघ्र उसका निश्चय करने में समर्थ है शीघ्र निश्चय कर ले पुरासी कर पक्ष नहीं करता है आदि से क्या है यहाँ मित्र का भी पक्ष है किसी का किसी मित्र का पक्ष नहीं करता है यह जो किसी नेत्री का पक्ष नहीं करता है वह उदासीन है उदासीन का क्या है वह उदासीन है अर्थात यती वह उदासीन कौन होगा यकी जो उदासीन है वो यती तो है गठ बैठा करवा त्यागी तो यहाँ आरम्भ का क्या आरम्भ आरम्भ घंटे आरम्भ जिनका आरम्भ किया, किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं आरम्भ आरम्भ किया जाता है इसलिए आरंभ कहलाते हैं आरम्भ किसका किया जाता है कर्मो का तो आरम्भ का क्या हो कर्म आरंभ किए जाते हैं इसलिए आरम्भ कहलाते हैं कौन आरंभ किए जाते हैं कर्म तो आरम्भ किसको करेंगे कर्म को आरंभ किए जाते हैं इसलिए आरम्भ कहलाते हैं इसम्भ करेगा ना इस इस लोक तथा इस लोक तथा परलोक में फल भोग के लिए किए जाने वाले व्यक्ति कर्म करता है ना की इस लोक में हमको फल भोगने को मिलेगा या परलोक में फल भोगने को मिलेगा इस लोक और परलोक में फल भोग के लिए किए जाने वाले कामना मूलक कर्म कामना मूलक इसलोक इस लोक अथवा परलोक में फल भोग के लिए किए जाने वाले कामना मूलक कर्म जिनकी मूल्य क्या है कामना कामना मूलक सभी कर्म परवार कहे जाते हैं इस लोक और परलोक में फल फलभोग के लिए किए जाने वाले कामना मूलक सभी कर्म परवार कहे जाते हैं शान पचतम शीलम अस्पता स्वभाव है उनका त्याग करने का सुभाव इसका इसलिए इसे क्या कहते हैं सर्वारंभ परी क्या तो इसका त्याग हो गया इस लोक अथवा पर लोक में फलभ के लिए किए जाने वाले कामना मूलक कर्मों का परित्याग करने वाला कामना मूलक कर्मों का परीक्षा अब ऐसा सोचिए कि ऐसा कौन सा कर्म हम कर रहे हैं जो तो कामना मूलक नहीं है सोचना चाहिए फिर हम कई तब तो हमारी स्थिति आएगी हम ऐसे कामना रहित कर्मों को करेंगे जो क्या है कि फल भोग के लिए लोना है इस लोग और परलोक में फल भोग के लिए नहीं है मतलब फल भोग की वृद्धि से नहीं कर रहे हैं है। सामना के कारण नहीं कर रहे हैं सभी मत भक्ता है जो मेरा भक्त है वह मुझे ऐसे ऐसे लोग सोचे किसी काम के सन्यासी को कोई कर सकते नहीं उससे त्याग अलग से कर दिया जाता है इसके अनुसार यदि वो संन्यासी नहीं है तो वो इस अन्य कर्मो को कर सकता है अन्य कर्मो को कर सकता है संन्यास प्रकरण में अन्य कर्म चीजें ठीक है और देखो भक्ति यह जो हर्षित नहीं होता है कब हर्षित नहीं होता है अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने आरोप हर्षित है यह नृत्य हस्त के साथ साथ देखते चलना यह नृस्पति इष्ट प्राप्तो हो जो इष्ट की प्राप्ति में अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता है नए की अनिष्ट प्राप्त अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने आरोप देश नहीं न सोचती तो कब होता है वस्तु का पर में फ्री ना न सोचती है न कांस की और आकांक्षा किसकी होती है अपराप्त वस्तुओं की भाषण में क्या अपराक्ष की और अपराप्त वस्तुओं की आकांक्षा नहीं करता है सुभाष पर इत्यागी दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करने वाला पूर्ण पाप प्राप्त कर्मों का त्याग करने वाला सुभाषुद परित्यागीबा शुभ शुभ और शुभ कर्मो का सुभा शुभ कर्मो का त्याग करना सुभाव है इसका सुभा क्या कहेंगे तो परित्यागी ऐसा जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है जो कर्ण क्या या नीति न देशी नोचती न कागी भक्तिमान अच्छा दोबारा देखना यह नृत्यति ना द्वेष्टी नोचती न कांपति यहाँ सुभाष उपर इत्यागी भक्तिमान यह है न सुबह परित्यागी भक्तिमान का प्रिय वह मुझे प्रिय है भगवान का प्रिय बनने के लिए बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना है अंदर को पूरा संकट हटा देना है बाहर में कुछ नहीं रखा करना है अंदर का है हटाना है ओम ओम ओम बोड़ा थोड़म उदक्ष